और आप एजुकेशन फील्ड में काफ़ी समय से काम करते हुए अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं माउंट आबू भी दो तीन बार आपका आना हुआ है और यहाँ के जो सेंटर के दीदी जयंती बहन उनके साथ भी आप विशेष अच्छी सेवा कर रहे हैं तो ये सब देखकर अच्छा लगा और यहाँ के स्टाफ से भी हमारी बातचीत हो गई एक छोटा सा सेशन हमने लिया टीचर और बच्चों के बीच में जो गैप है उसको कैसे फिल कर सकते हैं वो चीज़ हमने कोशिश की और बातों ही बातों में सभी लोगों को हमने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तो एक टीचर खुद के खड़े हो गए और बोले कि भाई बच्चे अच्छी तरह से सुनना चाहिए ये उनका प्रॉब्लम है मैं तो सुनाता हूँ लेकिन बच्चे सुन नहीं पाते ये सभी टीचरों का शायद कम्प्लेन हो सकता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सवाल को लेकर हमने कहा कि अब बच्चे सुनेंगे कैसे है ना ये बहुत बड़ा सवाल है तो आप क्या करते हैं जैसे ही स्कूल में या क्लास में एंटर करेंगे तो आप गुड मॉर्निंग होने के बाद सीधा पढ़ाना मत शुरू कीजिए आप बच्चों के पास ऐसे घूम के हुए कुछ बच्चों को हाथ उनके पीठ पे फेरते जाइए तो क्या होगा ऐसे दो तीन बार आप करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों का आपके साथ तैप्पो बनेगा और फिर आप पढ़ा के देखें शायद बहुत बड़ा चेंज आएगा क्योंकि बच्चों को प्यार चाहिए बच्चों को कहीं कही ना कहीं एक स्पर्श चाहिए प्रेम का अगर वो आप करके शुरू करते हैं तो शायद वो चीज़ें मैजिकली काम करेगा तो ऐसा छोटा सेशन हुआ मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़ें करते हुए अब मैं प्रेम सुख से आपकी मुलाकात कराऊँगा जो शिक्षाविद हैं अगली आवाज़ आप उनकी सुनेंगे बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्ते नमस्ते आपका स्वागत मैं करता हूँ यहाँ पर जी ये आपने अभी स्कूल में आकर हमारे यहाँ बच्चों से और हमारे स्टाफ से अच्छी तरह से बात की है और जो ब्रह्मा कुमारी का चलता है उसके अनुसार धार्मिक बाजू से और जो हमारे इस देश में जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छे सेहत के लिए सारी बातों के लिए आपके जो विचार है वो विचारों से बहुत ही अच्छी चालना मिलती है तो हम हरदम यहाँ पर देखते आए हैं आपकी दीदी भी यहाँ पर आती है हरदम हमारी बात उनसे होती है जो भी विचार आपके आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और उस विचारों से जो हमारा स्टाफ मतलब जो शिक्षक है तो उनके लिए और बच्चों के लिए बहुत खास कर कर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी रहेगी ऐसा समझ लो थोड़ा क्योंकि अच्छे विचारों के लोग आने के बाद में वैसे आगे चलकर चाल चलन भी वैसे बन जाता है तो आपकी जो सुविधा यहाँ पर मिल गई है आज जो कोई प्रोग्राम आपने यहाँ पर किया है वो बहुत ही बढ़िया होगा शायद मैं नहीं था फिर भी अच्छा रहेगा जिससे हमारे स्टाफ में काफ़ी स्फूर्ति आएगी और उसके अनुसार अपने रास्ते भी वो चुन के लेंगे और इस ओर से उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए उनके आसानी होगी और अच्छा काम यहाँ पर भी हो जाएगा आपकी जरिया है प्रेम सुख सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया और मैं चाहूँगा कि इस एजुकेशन में आप जैसे काफ़ी समय से हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने कुछ शुरुआत की होगी आ, कुछ नए एक्टिविटीज़ भी आपने शुरू की होंगी अभी तो, तो मैं 1995 में यहाँ पर ये सब कारोबार देखना शुरू किया हु हु. और उसके बाद में कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लीं कि उसमें ज़्यादातर लड़कियों के लिए कोई एजुकेशन की सुविधा नहीं थी नहीं, नहीं। तो हमने पहला सबसे पहला पैर उठा लिया कि उनको कॉलेज में यहाँ पर डाल देवे क्योंकि उनको हमारे पुराने गांव में अगर देख लिया तो अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो शादी बना के दे देने का फिर उसका उम्र देखने का नहीं एजुकेशन देखने का नहीं कुछ नहीं और शादी बना के दे देने का आजकल का जमाना बदल रहा है उसमें बहुत सारी परेशानी होती है और एजुकेशन नहीं रहेगा तो उसमें बहुत ही बड़े प्रॉब्लम आते हैं एक तो धार्मिक अधिष्ठान चाहिए एजुकेशन चाहिए दोनों बातें देखते हुए हमने सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज जो निकाला तो कॉलेज जो है तो बीएससी कॉलेज निकाला जिसके लिए जरिए जो हमारे तालुका के अंदर जहाँ भी रहेंगे तो वो बच्चे यहाँ पर पढ़ सके और ग्रेजुएशन भी कर सके तो यहाँ पर वो शुरू किया फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें एम एस पर चालू किया और बी में बी कंप्यूटर भी है और आर्ट्स साइड भी और इस साल मेरे को कॉमर्स के लिए भी परमिशन आ गई ये तीनों बातें यहाँ पर अभी कॉलेज के ज़रिए शुरू हो गए लेकिन शुरू से ही जो है इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है सेपरेट एक लड़कियों की स्कूल अलग से है और लड़के लड़कों के लिए भी अलग से स्कूल है जो माध्यमिक कहते हैं बारहवीं तक जो स्कूल चलती है और टेक्निकल एजुकेशन भी यहाँ पर दिया जाता है ऐसे बहुत सारे है और ग्रामीण एरिया में जहाँ पर पहले हमारे यहाँ रास्ते भी नहीं थे नहीं। पानी नहीं थी लाइट की सुविधा नहीं थी ऐसे जगह पे करीब तीस किलोमीटर के बीच में चार पांच स्कूल निकाल दिए और उसके अनुसार भी बच्चों को मतलब जहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं वहाँ पर भी सुविधा कर ली अभी अभी हमने शुरू किया एक पंद्रह किलोमीटर के ऊपर इंग्लिश मीडियम का एक नया स्कूल चालू किया वहाँ पर भी जो ग्रामीण भाग के लिए जो खेलूद जो है उनके लिए इंग्रेज़ी वो बिल्कुल कोई आने की उम्मीद नहीं ऐसे बच्चे अभी वहाँ पर पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी है अच्छा मेरिट है अच्छा एजुकेशन वहाँ पर मिल रहा है वो भी स्कूल बारहवीं तक चल रही है अभी और वहाँ पर भी करीब पच्चीस किलोमीटर के एरिया से बच्चे वहाँ पर आते हैं करीब करीब बारह बजे चलती है और फी स्ट्रक्चर भी बहुत कम है हमारा इरादा है कि एजुकेशन खाली देने का पैसे के लिए कोई काम करने का नहीं तो समाज के अंदर जो बच्चे रहेगी बच्चे आ रहेगी उनके लिए एजुकेशन पूरा हो जाएगा इंग्लिश आजकल दुनिया में ज़रूरी है हम जानते हैं कि हमारे लिए हिंदुत्व चाहिए भारत देश में भारतीय भाषा के लिए सबसे बड़ा महत्व है दुनिया की ओर चलते टाइम अंग्रेजी का बहुत ज़रूरी है और अंग्रेजी एजुकेशन दिया तो कंप्यूटर के दुनिया में अभी जो टेक्निकल नॉलेज बहुत आईटी सेक्टर रहा टेक्निकल नॉलेज रहा तो देना ज़रूरी है और इस सोच विचार से हमने वहाँ पर स्कूल शुरू किया उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया ये सारी बातें ये अभी अभी के पीरियड में हो गई जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छे बच्चे यहाँ से तैयार होते हैं कोई गवर्नमेंट सर्विस में चलते हैं कोई इंडस्ट्री में चलते हैं और अच्छे बच्चे कोई करीब ऊपर के ऊपर चलते हैं जो अपनी हैसियत के अनुसार काम कर रहा है जी प्रेम सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई किस तरह से आप जब से नाइन्टी से यहाँ जुड़े हैं तब से जो है इन चीज़ों को आप कर रहे हैं और पहले तो आपने बच्चियों का एजुकेशन जो है आपने उनको इम्पोर्टेंस दिया और फिर आसपास के गांव में जहाँ पर लाइट वगैरह की सुविधा नहीं ऐसे जगह पे भी आपने स्कूलों को शुरू किया है तो ये बहुत अच्छी बात आपने किया है यहाँ पर ग्रामीण लोगों के लिए तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपका जो है आ, एजुकेशन फील्ड से कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताएं हाँ मैं तो पहले एजुकेशन पता भी नहीं था और नाइनटीन में हमारे पिताजी गुजर गए तो ये स्कूल वगैरह सब पिताजी देखते थे हमारा ये एजुकेशन फील्ड नहीं था हमारा सामाजिक सेवा और नगरपालिका था जो पॉलिटिकल इसमें चलता है उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान था और गरीब लोगों के लिए जितना भी कर सके हम अपने कर इसमें करने का एक उम्मीद साथ में रखते हैं और उनके लिए जो भी रहेगा तो करने का यहां पर प्रयास करते हैं जितना हो सके उतना करेंगे क्योंकि हमारा शहर बिल्कुल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एजुकेशन कम है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड और एजुकेशन कम होने की वजह से सर्विस नहीं ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं उनका गुजारा कैसे चल सकता है ये सारी बातें थोड़ी सी ध्यान में रखकर उनके लिए जो भी आसानी से हम कर सकते हैं वो सारी सुविधा यहाँ पर करने का ट्राई हम करते हैं करीब पैंतालीस साल हो गए इस काम के लिए हम नियर अबाउट उन्नीस से ये काम कर रहे हैं और जब से जो है छोटे बड़े लोग उनके लिए कुछ ना कुछ करना है और उनकी गरीबी हटा के उनको अच्छे स्तर पर कैसे ला सकते हैं फिर अभी एजुकेशन का उसके साथ में एक सपोर्ट मिल गया तो ये सारी बातों से हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन के लिए कोई फीस की प्रा तकलीफ होती नहीं।, नहीं, है। नहीं है और उनको एजुकेशन देते हैं उनके कोई परेशानी भी होती है फिर इसमें बहुत सारे आते हैं हॉस्पिटल के लिए आती शादी के लिए आते सारी बातों के लिए आते लेकिन कुछ ना कुछ हल निकाल के उनके लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं वो सारी बातें हैं इसलिए 45 साल से हम यहाँ पर टिके हुए हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रेम सुख सर बहुत अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्र जो सुन रहे हैं रेडियो लिसनर्स हैं उन सभी को आपकी भावनाएं विचार जो है अच्छे लग रहे हैं एक सामाजिक सेवा करर्ता के रूप में आप एजुकेशन फील्ड में हैं और उन चीज़ों को आप निभा रहे हैं तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद इसी तरह का अच्छे कार्य करते रहें और सबकी भलाई करते रहें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं नमस्कार मैं हूं मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो करते चलो सबका भला जीवन के जीने कि ये है कला सबका भला जीवन के जीने की ये है कला करते चलो सबका भला जीवन के जीने की ये है कला करते चलो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 रहे जग में उनका ही जग में मोल है कर भला तो होगा बला जीवन के जीने किए हैं कला कर भला तो होगा बला जीवन